देवी भागवत छठा स्कंध चित्त शुद्धि और तीर्थ की महत्ता जी कहते हैं राजन दोनों मुनिष आपस में लड़ झगड़ रहे थे यह देखकर लोक पितामह पितामा ब्रह्मा जी वहाँ पधारे परम दयालु संपूर्ण देवता गण भी ब्रह्मा जी के साथ आए थे पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझा युद्ध से विरत किया साथ ही वे दोनों मुनि आपस में जो एक दूसरे को साफ दे चुके थे उसका भी परिमार्जन कर दिया तदनंतर समस्त देवता अपने स्थान पर पधार गए वशिष्ठ और विश्वामित्र भी अपने अपने आश्रम पर चले गए ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव में उन दोनों मुनियों में फिर प्रेम भाव हो गया राजन इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा नरेंद्र दानव मानव एवं देव ज्योनी से संबंध रखने वाला कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय करता हो हो इससे रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है अन्यथा तीर्थ तप सत्य दान तथा धर्म कि जितने साधन हैं वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते श्रद्धा भी तीन प्रकार की बतलाई गई है यथोक्त फल देने वाली सात्विकी श्रद्धा जगत में प्रायः दुर्लभ है राजसी श्रद्धा भी विधि पूर्वक बनी रहे तो सात्विकी श्रद्धा का आधा फल उसे मिल सकता है राजेंद्र काम और क्रोध के परायण मनुष्यों में जो तामसी श्रद्धा स्थान जमाए रहती है उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती उससे किसी प्रकार की बढ़ाई मिलना भी असंभव है अतएव सत्संग एवं वेदांत श्रवण आदि के प्रभाव से चित्त की वासनाओं को दूर करके तीर्थों में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए वहां रहकर कर भगवती जगदम्बा की निरंतर आराधना करनी चाहिए कली के दोष से भयभीत होकर सदा भगवती के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए भगवती के लीला यशों का गान और उनके चरण कमलों का ध्यान करना ही प्रधान कर्तव्य है इस प्रकार का सत्कर्मशील मनुष्य कभी भी कली के भय से आक्रांत नहीं हो सकता यह साधन पाचकीजनों को भी बड़ी सुगमता के साथ संसार से मुक्त कर देने वाला है